बोलो शिभा का हरिलाल जय श्री गोविंद लाल जय जय गोविंद जय गोपाल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 ृंदवन बिहारी जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगल तम वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया तो हम बराक प्रवर्तिहां बराकूपोपी तदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवाई श्रीपम साग्र जा सहगण रघुनाथानीतम तम सजीव साद्वैतम सबधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादा सह गण ललता श्री विशाखान्विताई आजान लितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौज युगधर्म पलौ बंदे जगत्वता प्रसाद प्रसाद यहा प्रसाद न गति क्या स्मरन तस् यशस्वंदे गुरो श्री शरणारिंदम कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने परलेशनाशाय गोविंदय नमो नम नारायण नमस्कृत नरम चुनो देवी सरस्वती वाचाकलुभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कृणाबुराशे हे ऊपुर्गतिजन दयावलोक हे भट्टि युग्म रघुनाथ दासजीव में दयाम यत्र पुराण हरि दयाकुल मंगल श्री चैतन चरतामृत शिवन महाप्रभु सनातन स्वामी जी को वैष्णव स्मृति संकलन करने के लिए आदेश दे रहे हैं वैष्णव स्मृति उनका सीधा संबंध कहीं भगवत भक्ति से प्रधाना जो भक्ति है मुख्या भक्ति उसके साथ में भी है परंतु उसमें मुख्य रूप से स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध जो वस्तु है उनका उसमें अनुरूपण है अपना जो अभिष्ट भाव है उससे विरोध न पड़े और उसकी अनुकूलता हो यह उसका मुख्य लक्ष्य है एक तरह से जैसे चिकित्सा में डॉक्टर यह कहता है कि यह तुम्हारे लिए हितकर है और यह तुम्हारे लिए कुपथ्य तो कुपथ्य और पथ्य इन दोनों का जिसके द्वारा निरूपण हो जाए तो ऐसा जो है वो उसका यहां पर निरूपण किया गया श्री महाप्रभु आगे कह रहे हैं कि तुम मंत्र सिद्धि आदि इनके शोधन की जो बात है उसको भी करना और उसमें ये कहा कि अन्य जो मंत्र हैं वे सब तो शापित हैं कलुग में और उनके शोधन की और शाप मोचन की आवश्यकता है तंत्र के जितने भी मंत्र हैं उनको वे कहीं शापित हो गई हैं परतु वैष्णव मंत्र में शापमोचन की आवश्यकता नहीं है और वैष्णव मंत्र किसी को भी दे जा सकते हैं वैष्णव मंत्र का अधिकार सबको है और प्रणव सहित भी सबको वैष्णव मंत्र ग्रहण करने का माने काम बीज सहित बीज सहित भी मंत्र को प्रदान करने का प्राप्त करने का सबको अधिकार प्राप्त है अब साधक ऊर्ध पुण्य इत्यादि जो धारण करे उसकी भी विधि यहां निरूपण की गई है तो दंत धावन स्नान संध्याधि वंदन माने दंतधावन संध्या वंदन जो है वो संध्या वंदन करे संध्या वंदन दो चीज हैं संध्या के पांच अंग हैं वैदिक संध्या के उसमें पहला अंग है अघमर्षण माने पाप को दूर करना उसमें अपना किया जाएगा और प्रोक्षण करने के बाद में माने आचमन किया प्राणायाम के द्वारा प्राणों की शुद्धि की फिर इसके बाद में आपोष्ठा स्थान ऊर्जे इत्यादि मंत्रों के द्वारा कहीं जो पवित्रता है वो पवित्रता की स्थापना की इसके बाद में जो अघमर्षण मंत्र है उस अघमर्षण मंत्र के द्वारा जो भी पूरे 24 घंटे में हमने पाप संचय किए हैं उन पापों का त्याग उनको शुद्ध करने के लिए प्रयास किया जाएगा और जैसे द्रुपदादेव मुं चतु माने खाऊ उस खाऊ से जैसे कोई व्यक्ति मुक्त हो गया तो खड़ा की मैल बाहरी रह गए तो या जल मुझे उसी प्रकार पाप से मुक्त कर दे जैसे द्रुपद माने पादुकास का त्याग करने वाले व्यक्ति का मैल पादुकास में ही रह जाता है दूर हो जाता है द्रुपदाद मुमचान मैं द्रुपद से माने बादुका से अपने आप को मुक्त करना चाहता हूं शून्य माने पसीने में व्यक्ति डूबा हुआ जो व्यक्ति है वो स्नान करने के बाद में मल से मुक्त हो जाता है ऊतम पवित्रेण एवं आजम इसी प्रकार ये जल जो है वो जल के द्वारा में पवित्र हूं पूतम पवित्रेण एवं जैसे चलनी से छान लेने पर आजम माने घी शुद्ध हो जाएगा कपड़े में या चलनी में छान लेने पर घी का मैल अलग हट जाएगा पूतम पवित्रेण आजम आप शुद्धं एनसा मेरे जो एनस माने पाप हैं उनको ये जल शुद्ध करे तो ये वेद मंत्र जो है अघम्माश्वंत्र वो अघमेश्वर मंत्र का ये प्रभाव तो उनका प्रयोग करते हुए विराजमान हो तो ये हुआ संध्या का पहला हुआ अगमश दूसरा हुआ दूसरा जो है वो है अर्घ सूर्य भगवान को अर्घ जो है वो विशेष रूप से प्रदान किए जाए अर्घ तीसरा जो है वो तीसरा है संध्या का अंग वो है जप गायत्री मंत्र जो है उनका जप चौथा जो है वो है उपस्थान उपस्थान में सूर्य भगवान को हम कहीं आदर प्रदान कर रहे हैं और वरुण देवता को सूर्य को कहीं आदर प्रदान कर रहे हैं तो ये उपस्थान और पांचवा जो है वो अंग वो है बंधन तो ये पंचांग संध्या पांच अंग वाली संध्या है तो उसका भी तुम वैष्णव संध्या में भगवत स्मरण जो है वो मुख्य रूप से विराजमान है हम सुबह साज मध्याह्न में तकाल संध्या करते हुए भगवत कीर्तन करते हुए विराजमान हो ये कीर्तन की प्रमुख और गुरुदेव की वंदना गुरुजनों की वैष्णवों की वंदना और कीर्तन इनको धारण करें तो संध्या वंदन तो संध्या वंदन इनका निरूपण किया जाए फिर गुरु सेवा गुरुदेव की सेवा करते हुए विराजमान हो ऊर्धपुंड चक्राधि धारण ऊर्धपुंड और चक्र धारण इनका भी विधान इसमें मेरे शरीर के विभिन्न अंगों का अंगों के ऊपर श्री ठाकुर विशेष रूप से कृपा करते हुए विराजमान हो तो उनका निरूपण कर किया जाए तो मैं इधर बेट इधर बैठ हाँ, हाँ, तो उन, उन, उनको तो यहां पर तिलक की बात कर रहे हैं तिलक जो है उनके लिए शास्त्र में निरूपण किया गया कि नासका मूल मार व्यव आकेशानतम प्रकल्पित नाशका का मूल का मूल कहीं नाश्का का अग्रभाग भी हो सकता है कहीं ये जो भुवा और नास्का जहां मिलती है वो भी हो सकता है वहां से लेकर के केश पर्यंत जो तिलक है वो उसको धारण करें उसको धारण करने की अलग अलग विधि तिलक अनेक प्रकार के उन अनेक प्रकार के जिस जहां जैसी परंपरा में प्राप्त है उन तिलकों को धारण करें तिलक धारण करने में जो बारहे महीनों के देवता हैं द्वादश मास देवता वे द्वादश मास देवता मेरे विभिन्न अंगों की रक्षा करते हुए विराजमान और उसमें विशेष रूप से ललाटे केशव विद्यात केशव जो हैं वे ललाट की रक्षा करें नारायण तो केशव विद्यात नारायण मथोदरे माधवम हृदय विन्या गोविंदम कंठकूप के विष्णुम चक्षण कक्षम दायनिक कुख जो है वो विष्णु वे हमारी रक्षा करें तद भुजे मधुसूद भुजा जो है उनमें उनमे मधुसूद त्रिविक्रम कर्णमूल दायने कान के मूल में माने कंधे के ऊपर या कान के मूल में वो रक्षा करें त्रिविक्रम कर्ण मूल्य वाम कक्ष बामनम श्रीधरम च ऋषिकेशम बामी और बा कर्ण नाभम पृष्ठ देशे और स्मरेत दामोदर स्मरित वासुदेव जो वे मस्तक में ऐसे द्वादश तलक जो है वो द्वादश तलक धारण करने की पद्धति है वैष्णव में अब यहां पर बारह जो मास देवता है उनको तत्वतः अपने शरीर के ऊपर आरोपित नहीं किया गया है अन्य वो वैष्णव की उपासना के विरुद्ध हो जाएगा स्वयं उपासना अपने आप को ही केशव नारायण माधव ये भगवान के जो वैभव है उनके रूप में मान लिया जाएगा इससे वैष्णव जब तिलक धारण करते हैं उस समय वे ये विचार करके तिलक धारण करते हैं कि मेरे इन शरीरों की श्री केशव माधव गोविंद ये रक्षा करें और वे मुझे भगवत भक्ति में प्रवृत्त करें ये जो विचार है इस विचार को धारण करते हुए साधक को उन द्वार तिलक को धारण करना चाहिए तो ये बिना तिलक के वैष्णव में वैष्णव में शुद्धि नहीं है जब तक तिलक नहीं है तब तक शुद्धि नहीं है तिलक के द्वारा ही शुद्धि है तो महाप्रभु ने कहा कि दीक्षा प्रातः कृत्य शौच आचमन हा दंतावन स्नान संध्यावंदन गुरंड ऊर्दपुंड इत्यादि का धारण अब इनमें चक्र आदि धारण चक्र आदि का भी धारण किया जाए शंख चक्र उन शंख चक्र की शीतल मुद्रा का धारण करने का विधान है गोरियाओं में जो तप्त मुद्रा है वे रामानुज में विशेष रूप से तप्त मुद्रा वहां पर आ, शंख चक्र इनको कहीं अग्नि में गर्म करके और उनको फिर लगाया जाता है तप्त मुद्रा धारण कर ली जाए तो फिर कंठी धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती तो रामाय संप्रदाय में अः जी के मंदिर में कंठी धारण नहीं करते वहां पर तप्त मुद्रा जो है वो तप्त मुद्रा ही है फिर एक बार तो शरीर में दाग आ जाता है गर्म मुद्रा जब छुपाई जाएगी तो शरीर में दाग आ जाएगा परंतु उसके ऊपर चंदन का तेल इत्यादि लगा करके फिर उसका उसकी चिकित्सा भी हो जाती है वो कहीं दब जाएगा परंतु वो परमानेंट हो गया माने मान भगवत चिन्ह उनको परमानेंट धारण कर अब वैष्णव जब धारण करे तो उस समय अनेक अनेक जगह शंघ चक्र मुद्रा धारण करने की जो पद्धति है उसका तात्पर्य नहीं है कि हम श्री बैकुंठनाथ के सेवक हो गए घर हो जाएगी नहीं तो हम बैकुंठ के सेवक नहीं है बल्कि चरण चिन्ह जो धारण किए चरण चिन्हों में शंख चक्र हैं उनको हम धारण कर रहे हैं इस दृष्टि से कई शंख चक्र उनको भी धारण किया जा सकता है तो पुराने जो हैं वो पुराने कई जगह श्री गोपीचंदन जो है उन गोपीचंदन से बक्षस्थल के ऊपर या मस्तक के ऊपर शंख चक्र धारण करने की जो पद्धति है वो परंतु उसको ज्यादा आदरण नहीं दिया गया रंगाली वाले एक सिद्ध बाबा चार सिद्ध बाबा रहे ब्रिज के और रंगाली वाले सिद्ध बाबा जो थे उनसे गुरुजी से उन्होंने पूछा गुरु जी में होया हूँ द्वार का होया गुरुजी कह रहे हैं अरे बेटा कहा रखा है तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनोभ्रम क्यों भटकता है अपने वृंदावन में बैठ के नहीं सब सब लोग जा रहे हैं आप कहो तो चला जाओ तो उनका उत्साह देख करके गुरुजी ने कह दिया चले जा अब वहां पर द्वारका गई तो द्वारका में उन्होंने शंख चक्र मुद्रा धारण करने पर के पार्ष्द रूपता की प्राप्ति हो जाती है और सदा स्पर्श रहता है भगवा, भगवान का स्पर्श रहता है तो ये विचार करके उन्होंने तप्त शंख चक्र मुद्रा धारण कर ली शीतल मुद्रा धारण करने की बात थी परंतु उन्होंने तप्त मुद्रा भी धारण कर ली तो जब लौट करके आए तो फिर श्री उनके गुरुजी, उनके गुरुजी कौन से शायद माने वो कामन वाले हाँ कामन कामन के जो बड़े सिद्ध बाबा है उन्हें कहते भैया आप तो तू राजानी की सेविका हो गई रुक्मणी जी की सेविका हो गई है और हम तो ग्वालनी की सेविका हैं अब हमारा तुमसे क्या संबंध अब तो तुम राजनी की सेविका हो गए उनके चिन्हों को धारण करके चले आए तो एकदम व्याकुल हो गए और एकदम व्याकुल होने के बाद में वे व्याकुल होकर के जब अः करने लगे तो बेरा ऐसा हुआ के बिरह में, उनके शरीर में अपने आप ही की अग्नि सामने प्रकट हो गई और बिरह की अग्नि में वे समाप्त ने तो जाकर कहा कि पर कोई अपने प्राणों का त्याग कर रहा है अंग्रेजों को जमाना था मुसलमान एक दरोगा था बुधवार हुआ आया कि गिरफ्तार करो उसे कोई बाबाजी जी जल रहा है तो गिरफ्तार करने के लिए आए सोई अग्नि शांत हो जाए और जैसे ही वो सरके वैसे ही फिर अग्नि धक धक् होकर जल जाए ऐसे श्री रंगा और रंगबारी बाबा फिर रनबारी के गांव वालों को खूब आशीर्वाद दे करके गए कि तुम्हारी सदा उन्नति होगी रनबारी खूब एक समृद्ध ब्रिज का गांव है आने आने वाला वाला मास मास है, हाँ, हाँ, म, है। एक बार करे तो ये अपूर्ण रूप से मानी ये तो ये तप्त चंद्र धारण की ये शंख चक्र धारण करने की वैष्णव शंख चक्र धारण करें उस समय भी ये भाव धारण करना चाहिए कि ये प्रियाजी ने या श्यामचंद्र ने मेरे माथे के ऊपर जो चरण रखे उनके चरणों में ये शंख चक्र आदि उन्नीस जो चिन्ह हैं चंद्रधम कल त्रिकोण धनषि जितने भी चिन्ह हैं उन चिन्हों में से शंख चक्र के चिन्ह ये मेरे ऊपर अंकित हुए हैं ये विचार परन्तु तो स्वयं में शंख चक्र धारण किए हुए हूँ विचार नहीं किया जाएगा नहीं तो वृंदावन की जो रसोपासना है उससे विरुद्ध हो जाएगा उससे विरोध हो जाएगा तो ये एक साथ धन रखने की बात होगी ऊर्द कुंड गोपीचंदन गोपी चंदन माल्य की बड़ी भारी महिमा है और गोपीचंदन की महिमा का शास्त्रों में वर्णन किया गया तो गोपीचंदन चंदन धारण करने पर श्री गोविंद कृपा राधारणी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है चंदन के तलक के सामग्री में अंतर हो सकता है सामग्री कोई भी हो सकती है और सामग्री कभी परिवर्तित करके भी ग्रहण की जा सकती है जैसे गोपी चंदन नहीं मिले तो तुलसी का थामा उसकी रज लेकर के उससे तिलक किया जाए श्री राधा की जो रज है उनसे तलक किया जाए हमारे यहाँ पे श्री निधुन उनके कुए की जो रज है उससे कई लोग शिव वृंदावन में तिलक धारण करते हैं कई जो पावन सरोवर है उसकी रज उससे तिलक धारण करते हैं तो कभी कुमकुम -कुम जो है उनसे तिलक कभी हरिचंदन उनसे तिलक ये ये चंदन जिसको जिसको मुक्ष चंदन जो है वो मुक्संदन उसक्ष चंदन उस चंदन को घिसकर के चंदन का मूठा उसे घिसकर के उसे तलक धारण कर तो तलक धारण करने की अलग अलग रीति होकर के विराजमान ठाकुर जी की प्रसादी प्रसादी माला जो है उसको भी धारण किया जाएगा तुलसी आहार श्री तुलसी जी उनका द्वादशी के दिन आरण नहीं होगा उसके पहले दिन ही तुलसी जी का चयन कर लेना चाहिए तुलसी जी की प्रार्थना करके कि हम ठाकुर जी की सेवा के लिए तुलसी जी को ग्रहण कर रहे हैं ऐसा कहकर के तुलसी ग्रहण करे तुलसी उनमें सूख जाए तुलसी तब भी कोई दोष की बात नहीं है बासी तुलसी भी यह प्राप्त नहीं है तो बासी तुलसी भी ली जा सकती है कभी तुलसी बिल्कुल नहीं हो तो गले में पहनी हुई जो तुलसी है उसको धोकर के उसको या जपने की जो माला है उसको भी कहीं स्पर्श कराने से फिर तुलसी समर्पण हो जा तक तक का शास्त्रों में, माने एक विधान वर्णन किया तो तुलसी जो है उनको आहरण करें वस्त्र पीठ ग्रह संस्कार ठाकुर जी के वस्त्रों को संभाल करके रखना अब दासी है तो दासी काम तो यही है हाँ प्रियालाल उनकी मुकुंज में शैया जी का संस्कार अच्छी तरह से स्वच्छ करके रखना वस्त्र पीठ जो सिंहासन की चौकी है उसको सबको संभाल करके रखना श्री कृष्ण प्रबोधन श्री ठाकुर जी को जगाना और ठाकुर जी को जगा करके श्री लाल उनको सैया से उठा करके और फिर सिंहासन के ऊपर विराजमान करना ठाकुर जी को फिर प्रिया जी जो है उन प्रियाजी को भी आ, करना। स्नान आदि में ठाकुर जी की सेवा में प्रिया जी की सेवा स्वामी जी की सेवा पहले फिर उसके बाद में ठाकुर जी की सेवा क्योंकि अपने ब्रज की रीति ऐसी है कि वहां पर महिलाएं जल्दी स्नान करती है हाँ <laughs> व्यवहार की रीति ऐसी पुरुष जाते हैं ये चंचल शिरोमणि जो है इनको तो स्नान करने में बड़ी बलदाऊ जी तो जल्दी स्नान कर लेते हैं हाँ बलदाऊ जी देव नहीं लगाते जल्दी स्नान कर लेते हैं बड़े भैया है और के बेटा रसोई तैयार हो गई है अभी आ आ रहे हैं आ रहे हैं यहाँ घूमेंगे इससे बात कर उधर देख उधर देख इधर झाक यही चक्कर लगाएंगे जब बिल्कुल रसोई तैयार हो जाएगी तब महाशय जी या रसोई की तैयारी होने लगी गई है अः अभी गौचारण करके आए हैं जब तैयार हो जाएंगे एकदम खूब देर हो जाएगी घंटों इधर-तो घूम लेंगे तब नहाने के लिए जाएंगे <laughs> जैसे पकड़ पकड़ करके और फिर भी दौड़ लगा, लगाते हैं बार बार दौड़ लगाते हैं तो ठाकुर ठाकुर जी थाकुण जी का श्रृंगार ये बाद में और वो वो पहले तो ये तो ऐसा धारण करते हुए विराजमान तो इनमें श्री वस्त्र पीछे कृष्ण प्रबोधन श्री कृष्ण जो है उन कृष्ण को प्रबोधन प्रदान करना इन सब के विषय में भी तुम लिखो अपने ग्रंथ में फिर अब ये शिक्षा गुरु के पास में रह करके ये सारी चीजों की शिक्षा प्राप्त होती है दीक्षा गुरु तो दीक्षा देकर के चले गए परंतु शिक्षा गुरु जो है उनके पास में रह करके ये सारी चीजें शिक्षा गुरु बताते नहीं बेटा ऐसा करें ये सेवा की ऐसी रीति है कि मंदिर में प्रवेश करना है तो मंदिर में प्रवेश करते समय तीन बार ताली बजा करके फिर जाएंगे घंटानाथ जो हैं वो तीन बार बजाएंगे मानो श्री ठाकुर जी प्रियालाल गैयाओं की आवाज सुनकर के अब जाग रहे हैं गैया जाग गई है इसे जाग रहे हैं ऐसे ये उनको श्रम हो ये भाव जो है उन भाव को धारण करके सेवा करते हुए विराजमान तो ये शिक्षा गुरु के पास में रहे पर, फिर ये भजन की जो आ, सेवा की प्रणाली का उस प्रणाली का, का पता लगेगा सेवा की पद्धति का पता लगेगा पंच षोडश पंचाशत उपचारे अर्चन अब पंचोपचार पूजा कहीं षोरशोपचार पूजा कहीं पंचाशत माने पचास उपचार उनके द्वारा पूजा है इनका, इनका भी तुम वर्णन करो पंचोपचार जो पूजा है वो पंचोपचार पूजा अत्यंत संक्षेप है उसमें गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और प्राण इतना सा चंदन तुलसी दे दिया बस प्रणाम हो गया एक पांच प्रकार की पूजा हो गई तो पंचोपचार में गंध में चंदन फिर पुष्प फिर धूप दीप और फिर इसके बाद में नैवेद्य और अंत में प्रणाम ये पंचोपचार पूजा हो गया षोरशोपचार जो पूजन है उसमें सोलह जो उपचार है और उनको कहीं वैदिक वैदिक विधि में तो जो अः देवीगण हैं उनका पूजन श्री सूक्त से हो होता है पंत विधि में और जहां पुरुष हैं उनका पूजन पुरुष जो देवता हैं उनका पूजन सूर्य से या ठाकुर जी का पूजन भी सूर्य से एक बात और के श्रीमद महाप्रभु के पूजन करने के लिए वृंदावन में एक बार ये बड़ों के सामने पहले अः चार आया था और अंत में फिर यही निर्णय किया कि गोपाल मंत्र से श्रीमंद महाप्रभु का भी पूजन किया जा सकता है उसके लिए अलग मंत्र की जरूरत नहीं है महाप्रभु के मंत्र वो दशाक्षर मंत्र के द्वारा गोपाल मंत्र के द्वारा दशाक्षर मंत्र के द्वारा महाप्रभु का पूजन भी उसी मंत्र से हो जाएगा अलग अलग मंत्र की जरूरत नहीं है अलग मंत्र प्रो करे तभी परंतु श्रीमंद महाप्रभु और श्री कृष्ण इन दोनों में कोई अंतर नहीं है महाप्रभु तो श्री राधा कृष्ण मृतु होकर के विराजमान हैं इसलिए एक ऑल्टर पर साथ साथ भी विराजमान होंगे परंतु तो अन्य जहां पर भी हैं वहां पर श्री कृष्ण भी विराजेंगे ऊपर और अन्य जो स्वरूप हैं उनको कहीं नीचे या गुरुदेव जो हैं उनकी कहीं समाधि की पूजा की जाएगी या उनकी गादी की पूजा की जाएगी समाधि नहीं गादी गादी की भी पूजा की जाएगी तो मंदिर के बगल में की जाएगी अब गोकुल में जाए तो गोकुलनाथ जी की वृंदावन में भी श्री मनमोहन जी का जो स्वरूप है वो बगल में और फिर बल्लवाचार्य जी की बैठक जी में जाए तो बैठक जी में वहां पर चार जो स्वरूप हैं वो चार बैठक जी अलग अलग विराजमान हैं और उनकी गादी की पूजा माने बलवाचार्य वृन्वन तो बड़ी मुख्य जगह रही ना बलवाचार्य जी भी आए यहाँ पर इसके बाद में गोसाई जी भी आए गोकुलनाथ जी की भी यहाँ पर है और हरसानी जी उनकी भी मैने गादी विराजमान है तो पांचों जो महापुरुष है उन महा महापुरुष और ठाकुर जी के परंतु पहले ठाकुर जी की पूजन करके फिर गुरुदेव जी का गुरुदेव का गुरुमंडली उनका पूजन होगा ये होगा गुरुप्रणाली में प्रायः ऐसा देखा गया है कि मुख्यता तो दीक्षा गुरु की ही है पंत जहां पर जिसने ज्यादा ठाकुर की कृपा को प्राप्त किया उनको गुरु प्रणाली में विशेष रूप से स्थान प्रदान किया गया जैसे ोस्वामी जी ने सदा सदा सनातन गोस्वामी जी का गुरु रूप में स्मरण किया उनके अपने गुरु सर्व की शुभमणि हैं, परंतु तो उनका उतना उल्लेख नहीं है जहां वंदना कर रहे हैं वहां शिक्षा गुरु उनकी ज्यादा महिमा का गायन किया गया तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु इन दोनों का कई जगह गुरु प्रणाली में मिश्रण भी है दीक्षा कहीं से है परंतु तो जिनके पास में है उसी परंपरा के परंतु तो जहां जिनके पास में शिक्षा ग्रहण की उनका विशेष रूप से कहीं प्रयोग है इसको परंपरा में भी आ, आ, आ, वो तो श्री अः जो उनके दीक्षा गुरु हैं वे कहीं अलग हैं परंतु श्री जगन्नाथ दास आ, उनका ही कहीं विशेष रूप से उल्लेख किया गया तो भक्ति ठाकुर वे उनकी परंपरा में उनकी दीक्षा गुरु कहीं अलग हैं परंतु शिक्षा गुरु जो है वो शिक्षा गुरु का कहीं विशेष रूप से क्योंकि उनसे साक्षात कृष्ण की प्राप्ति हुई तो वहां पर ज्यादा तो कभी कभी ये अः मिश्रण जो है वो मिश्रण भी मिलता है परंतु एक शाखा है तो उसमें कोई बहुत बड़ा दोष की बात नहीं तो बहुत सारी बातें ये इस तरह से वहां पर कर रहे हैं तो इन तो इनमें कुंजी कुंजी में में प्रवेश करेंगे का वो है पर उसको उसको उसको उसमें ज्यादा लजने की जरूरत नहीं है <laughs> तो पंत पंत को फिर वहां पर वो आश्रय उनको आश्रय लेकर के कुंजी में प्रवेश करना पड़ेगा ये बात तो कही तो परंपरा जो है वो यदि व्यवस्थित हो तो और भी ज्यादा सुंदर बात है वही ज्यादा सुंदर बात है हाँ तो वो तो है तो पंचोपचार पूजन अब सोशोपचार सोलह उपचार जो है उनका भी पूजन शुरू सोर्षोपचार का मतलब है कि सबसे पहले ध्यान किया फिर आसन फिर आसन के बाद में पाद्य अर्घ आचमनी मधुपर्क इसके बाद में स्नान वस्त्र आभरण गंध धूप दीप नैवेद्य आरती फिर प्रण इनको करते हुए ये जो उपचार हैं इन उपचारों को करते हुए विराजमान हो मुक्ताम्बुल दक्षिण इन सबको देकर के मुक्त मुक्तामूल देकर के और यशोर चार से पूजन और श्री सूक्त के और विष्णु जो पुरुष सूक्त हैं उनके मंत्रों के द्वारा कहीं वैदिक पूजन और रस्म में रसात्मक जो पूजन है वो रसात्मक पूजन ही किया जाएगा इनमें श्री बल्हचार्य चरण के श्री गुसाई जी के विठलनाथ जी के सेवा श्लोक बड़े सुंदर है उस पूजा में वे बड़े भावात्मक होकर के विराजमान हैं उन सेवा श्लोकों के भाव को भी धारण करते हुए उनको उनके द्वारा भी पूजन करना ये, ये रस की एक बड़ी सुंदर पद्धति श्री विठलराज जी ने कृपा करके प्रकट किए और वे सेवा श्लोक वे बड़े भावपूर्ण प्रयोग हैं कि हे कृष्णा श्री राधिका के अधरा से अतिरिक्त तो और कोई आपकी प्रिय वस्तु नहीं है अतः आचमन के रूप में श्री राधिका अधरा में प्रदान कर रहा हूं इस तरह की उसमें भाव है <laughs> तो वहां पर सात निकुंज निकुंज की जो भावना है वो निकुंज भावना उनके द्वारा ही वहां पर श्री प्रिया के रोमांच वे गंध के रूप में आपको समर्पित कर रहा हूं इस तरह के वहां पर भाव जो हैं उन भावों को नुकुंज भाव उनको ग्रहण करते हुए सूर्योपचार की विशेष रूप से पूजा करें तो ये भी एक रस की गुण पद्धति है रस में ही पद्धति है तो वो सूर्यशोपचार पूजन हो गया फिर पंचाशत पचास इक्याम्लोपचार जो हैं उनके द्वारा भी पूजा या अनेक अनेक प्रकार की पूजा आप पूजा का जो काल है उस काल का भी विचार करते हुए पूजा करनी चाहिए माने यदि तो प्रत्युष में बिल्कुल सूर्योदय नहीं हुआ है उसके पहले पूजन माने मंगला फिर प्रातः काल फिर मध्यान्ह फिर अपरांत मध, और फिर रात्रि इन पांच कालों में ठाकुर की पूजा का कहीं विधान भी किया गया है आरती इत्यादि इनको धारण करें। आरती में दो बार चरणों पे आरती फिर एक बार नाभि पे आरती फिर दो बार भुजाओं पर आरती फिर एक बार बच्चरी या आरती और एक बार ललाट की आरती ये सात फेरा उनको देने का विधान है दो बार चरण एक बार नाभी दो बार दोनों भुजा फिर श्रीमुख और ललाट ये सात बार आरती देने का विधान है जहां पर अन्य पूजा भी की जा रही हैं, अन्य प्रकट पर, भी विराजमान हैं, वहां पर पंच आरती तीन बार बक्षस्थल के ऊपर दो बार मुख के ऊपर ऐसे पांच जो फेरा है वो पांच फेरा से भी काम चल जाए तो पहले अंग एक एक अंग की आरती के रूप में सात फेरा और फिर सर्वांग के रूप में फिर सात फेरा ऐसे चौदह फेरा उनके द्वारा आरती करने का शास्त्र में कहीं निरूपण किया गया चरण से प्रारंभ करेंगे और मस्तक तक आरती करते हुए विराजमान होंगे आरती करने का मतलब है हम सर्वांग दर्शन करते हुए विराजमान है यह भाव आरती का हमारे वृंदावन के रसिक जनों ने कहा श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि आरत इनको मिलन की और न पे और आग बार आरती करे खसम खिजा दे बहन ने मुख्य रूप से आरती का मतलब है प्रिया और लाल दोनों को दोनों के श्रीअंगों का दर्शन कराते हुए साधक तो आरत इनको मिलन की आरती आरती का तात्पर्य व्याकुलता आरती है वो आरती नहीं है बल्कि आरती व्याकुलता ही है आरत इनको मिलन की ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं और ना आरत को आरती के अलावा दूसरी आरती नहीं है कोई और आग बरती है आग जला करके आरती करे वो तो खसम को खिंच रही है खसम खिंचा रहे वो नहीं इनको मुख्यतः माने आरती इत्यादि में भी जो भावना रखनी चाहिए वो मुख्य रूप से मूल जो भावना है वो परस्पर प्रिया लाल इन दोनों में उत्कंठा की वृद्धि करते हुए विराजमान होना इनमें उत्कंठा परस्पर दोनों एक दूसरे का दर्शन करके उत्कंठा को धारण करें ये ही मुख्य स्वरूप होकर के विराजमान है आरती का मुख्य स्वरूप व्याकुलता पूर्वक श्री ठाकुर की दर्शन करना इसलिए आरती होते ही सब दौड़ते हैं और कहीं आरती में यदि आरती का भाव नहीं है व्याकुलता का भाव नहीं है तो आरती की पूर्णता नहीं है व्याकुलता पूर्वक ही आरती का दर्शन करना चाहिए ये कहने का मतलब इसलिए आरती के समय सबकी व्याकुलता भी रहती है श्री कृष्ण भोजन इनको करें अब कृष्ण भोजन में यद्यप रस की भावना है परंतु तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई स्पर्श का दोष बना होगा कभी मन चल सकता है किसी वस्तु में भोग लगाने की वस्तु में भोग की वस्तु में कभी स्पर्शास्पर्श का विचार नहीं किया गया होगा ऐसी स्थिति में कृष्ण भोजन में कहीं भोजन की भूत शुद्धि करने की भी आवश्यकता है और भूत शुद्धि के लिए जल जो है शंख शंखो तक करके और उसमें तुलसी डाल करके उस जल के छीटा देना उस भोजन में या चारों ओर जल को जल फिराना जैसे उसको धोना है के कि सत्यंतु ऋतिन परिसिंच सत्य और ऋत इनसे मैं इस अन्न को ये ठाकुर जी का जो नैवेद्य है इसको परिसिंचित करके माने इसके दृष्टि दोष स्पर्श के जो दोष हैं उनको दूर करके इसे चिन्ह बना करके मैं अब ठाकुर जी को समर्पित कर रहा हूं तो को घुमाना है या शंख से जल शंख से जल चारों डालना है शंख से या आजमनी से जो भी उपलब्ध हो उसे चारों जल जल डालना है तो जल जो है वो जल से शुद्धि कर एक तरह से वो जल से धोना है बड़े बाबा और जितने भी महात्मा माधुखी करके जैसे घरों से लाए तो एक बड़ी पराठ उसमें सारे खट्टा डाल लेते थे श्री बड़ी बाबू पंडित रामकृष्ण दास बाबू जी महारे तो सब डाल लिया यमुना जी के किनारे यमुना जल लिया और यमुना जल दे करके और उसको धोया धोने का मतलब छीटा दे दिया और छीटा दे करके फिर सब मिल करके जो भी माधुकरी आई उसको मिल करके सब लोग खा रहे सब प्रसाद सेवा कर हैं और हर चर्चा करते जा रहे तो ये माने अन्न की शुद्धि अन्न की शुद्धि होने पर जैसा अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा ये तो दृष्टि दोष को बचाने के लिए स्पर्श दोष को बचाने के लिए और वस्तु के भी जो दोष हैं संसर्ग दोष उनको भी बचाने के लिए कहीं ये जल से सिंचन करना और तुलसी डाल करके उस वस्तु को चिन्ह में बनाना आवश्यक है इसलिए ऐसा समर्पित करते हुए बिराइमान चलो कृष्ण भोजन कृष्ण शयन श्री प्रियालाल इन दोनों को शयन कराना इनमें श्री प्रिया जी को शयन पहले ठाकुर जी को शयन बाद में या प्रियालाल दोनों छोटे स्वरूप हैं तो दोनों को एक साथ करके शैया जी के ऊपर तो दोनों भावनाएं है दोनों भावना एक साथ भी प्रियालाल दोन को साथ साथ जोड़े में पदला करके पधारना और बड़े स्वरूप हैं तो पहले शिवप्रिया जी और फिर जैसे शिवप्रिया जी नुकुंज मंदिर में विराजमान हैं और ठाकुर जी की प्रतीक्षा देख रही हैं अब श्री ठाकुर जी संकेत कुंज में पधार रहे हैं इस भावना से ठाकुर जी जो है वो ठाकुर जी को वहां पर पधराया जाएगा ये ये उसकी भावना है माने केवल रिचुअल नहीं होना चाहिए सेवा जो है वो केवल कर्मकांड की तरह से हो वो नहीं उसके भीतर कहीं ना कहीं भाव कहीं जुड़े हुए होने चाहिए ये उसकी मुख्य बात है परंतु रिचुअल के माध्यम से कर्मकांड के माध्यम से एक विधि जो है उसके माध्यम से सेवा करने पर उस सेवा का विशेष रूप से फल मिलता है तो श्रीमूर्ति लक्षा है अब श्रीमूर्ति जो है वो शिवमूर्ति निज अभिष्ट मूर्ति उनके लक्षण विशेष रूप से निरूपण कर रही है श्रीमूर्ति में प्रायः शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया कि गृहस्थी के घर पर जो श्री विग्रह है वो श्री विग्रह द्वादश अंगुल का होना चाहिए बारह अंगुल का जो विग्रह है उससे छोटे विग्रह को घर में रखना चाहिए बड़े विग्रह को यदि रखें तो बड़े विग्रह को रखने के लिए फिर मंदिर जो है वो शिखर वाला मंदिर बनाना पड़ेगा फ्लैट जो रूफ है उस मंदिर को नहीं अब यदि स्वरूप बड़े हैं तो फिर ठाकुर जी जहां भी विराजमान होंगे वहां पर विराजमान होने पर उनका जो सिंहासन है पीछे वो आर्क टाइप ही होना चाहिए जिससे ये एक, एक इमेज पैदा हो कि हम गुंबज के नीचे ये ठाकुर जी को विराजमान ठाकुर जी को बिना आर्क के ठाकुर जी को विराजमान नहीं किया जाता है इसलिए प्राय जो सिंह है वो सिंहसन कहीं गोल आर्क उनके रूप में ही होते हैं और वो ये कहीं भावना भी प्रदान करते हैं शास्त्र की उस मर्यादा का भी कहीं पालन करते हैं कि ये जो ठाकुर जी विराजमान है ये गुंबज के भीतर मतलब जो शिखर है शिखर के नीचे ही कहीं है मंदिर उनका जो द्वार वह कहीं सप्तखन का अब रंग जी के मंदिर में सत्खना जो है वो सत्खना दरवाजे पर सब जगह जो सत्खना है वो सत्खना विराजमान मानो सात जो लोग हैं उनको परे होकर के श्री बैकुंठध धाम गो लोग धाम विराजमान है इस भाव को कहीं प्रस्तुत करने के लिए और उसमें सात कक्ष परिक्रमा भी सात रंगजी के बड़े मंदिर को देखो उसमें सात परिक्रमा सात घेरा है तो ये मानो ये सब प्राकृत जितने भी लोग हैं उन अष्ट प्रकृति उनसे परे होकर श्री मंदिर विराजमान हैं इस भाव को धारण करके हुए करते हुए साधक को सेवा आ, मंदिर जो है वो मंदिर रचना करनी चाहिए तो ये मंदिर रचना की बात आई तो इनको साधक विराजमान करें तो पंचकाल पूजा आरती कृष्णेर भोजन शयन श्रीमूर्ति लक्षण में लक्षण अब साल ग्राम जी जो है उनके भी अलग अलग लक्षण है अब उनके विशेष लक्षणों को, को पहचाने तब की बात है कौन सा लक्षण कहाँ है जो जानकार हैं वे तो पहचाने सामान्यतः ठीक है साराग्राम जी जो है वो जी तो सारग्राम जी और गिराजी इन दो का स्वरूप ये है कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं कभी ऐसा नहीं भी हो कभी चूक से यदि साराग्राम जी गिर जाए और जी के कई दो भाग हो जाए तो दोनों अलग अलग सारग्राम हो जाएंगे ऐसा नहीं है उसको ये नहीं माना जाएगा कि अब क्या करें तो वो जो जितने टुकड़े हुए हैं उतने अलग सारा ग्राम स्वतंत्र रूप में वे पूजित हो जाएंगे गिराज्य में भी यही स्थिति है गिरधारी की सेवा में प्राय श्री गिराज्य की सेवा ये किन्हीं वैष्णव आचार्यों के द्वारा या किसी संत के द्वारा श्री गिराज्य को पधराना वो ज्यादा उचित है जो अः तीर्थ पुरोहित हैं या गिराज जी की जो सेवक गिराज जी के जो रहने वाले हैं वहां के पुरोहितों से आदेश लेकर के या गुरुदेव से आदेश लेकर के श्री गिराज जी को पधराया जाए गिराज जी को पधराने पर फिर कहीं क्योंकि आचार्यों की कृपा के द्वारा उनके आदेश से यह ठाकुर जी पधारे हैं तो ठाकुर जी विशेष रूप से कृपा करते हैं और यो यु उठा करके ले आए गए राज्य से बोचित नहीं ये ऐसा नहीं है आदेश लेकर के ही पधराने की आचार्यों के आदेश से ही ठाकुर जी की सेवा पधराने की यह विशेष रूप से पद्धति है श्री ठाकुर जी उनकी भी यदि बड़े स्वरूप है तब तो बात अलग है परंतु तो घर में जो श्री विग्रह पधरा रहे हैं घर में शिव पधारने के लिए कहीं प्राण प्रतिष्ठा कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है उसमें जो आ, कहीं अपनी रुचि के शिव ग्रह अपन संकलन किए बाजार से लेकर के आए संकलन किए परंतु उनका श्री आचार्यों के श्री हस्त से पंचामृत स्नान करा करके और दो श्लोकों के द्वारा श्री आचार्य उनसे ठाकुर जी के चरण स्पर्श को करा देना वो ही प्राण प्रतिष्ठा है उसमें थोड़ा बहुत वैदिक मंत्र का प्रयोग हो जाए ठीक है परंतु तो वो जो प्रयोग करने की बात है कि जलाधिवास होगा और अन्नाधिवास होगा और हवन होगा और जो तापोतारण उनका जो विधान है उन सब विधानों की भी गृहस्थी में जहाँ अपनी निज सेवा कर रहे हैं वहां सेवा में उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं आचार्य के द्वारा महापुरुषों के द्वारा ठाकुर जी का जो चरण स्पर्श किया गया तो वे अपने हृदय को प्रतिष्ठित कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य है कि आचार्यों ने अपने प्राणों को ही श्री विग्रह में प्रतिष्ठित कर दिया यही प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए बहुत ज्यादा कर्मकांड और रिचुअल्स को में उलझने की कहीं आवश्यकता नहीं है पंचामृत स्नान जरूर होना चाहिए और कभी स्पर्शास्पर्श हो जाए ऐसी स्थिति में भी पुनः पंचामृत स्नान कराने से फिर उसमें तेज यो की त्यों स्थापित होता है जो तेज अंतर्धान हो गया था उस अंतर्धान तेज का पुनः अः पंचामृत कराने पर शिव ग्रह में पुनः वही तेज पूरी तरह से स्थापित हो जाता तो इस तरह से पूजन करते हुए साधक विराजमान हो एक बात हमेशा ध्यान ध्यान रख, रखनी चाहिए कि ठाकुर जी को प्रधान करके ही मानना है अन्य जितने भी देवता हैं उनको ठाकुर जी का वैभव समझ करके उनका बाद में पूजन होगा प्रसादी वस्तु से अन्य वस्तुओं का पूजन होगा परंतु तो अन्य की प्रसादी वस्तु उनसे ठाकुर जी का पूजन नहीं होगा श्री बलवाचार्य चरण ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि देव देवदेव सामी भुक्त समर्पण श्री देव देव को श्री कृष्ण देव देव कौन है कृष्ण उनको सामी सामी का मतलब है अर्ध आधा खाया हुआ समर्पित नहीं किया जाएगा सामी भुक्त समर्पण का तात्पर्य है जिस चीज में मन चल गया हो ऐसा भी मन नहीं चलाना चाहिए उसको स्वामी भुक्त समर्पण करें अपना मन चल गया तो उसको भी रोकना चाहिए और यह चल गया है तो उसकी शुद्धि करने के लिए वो सत्यंत अत्यंत्र प्रशिच आमी और तुलसी समर्पण ये साम्य समर्पण से कहीं अपराध दूर करने के लिए तो ठाकुर के प्रसादी के द्वारा शिवजी का पूजन कहीं कुलदेव में किसी के यहां पे चल रहा है परम्परा पूजन ठीक है पर प्रसादी से पूजन होगा अंत प्रसादी से पूजन नहीं होगा जितने भी श्राद्ध इत्यादि कर्म किए जाएंगे वो वैष्णव में सदा भगवत प्रसादी वस्तु से ही पिंडदान इत्यादि किया जाएगा और भगवत चरणाम तुलसी इनको भी पिंड में मिलाकर के उनके द्वारा पितरों का पूजन होगा श्रीमद महाप्रभु वे साक्षात कृष्ण स्वरूप है महाप्रभु के श्री चरणार्न महाप्रभु के मस्तक के ऊपर तुलसी श्री कृष्ण जो है उनके चरणों में तुलसी समर्पित की जाएगी के के मस्तक ऊपर के तुलसी समर्पित की जाएगी के भी की जाएगा। पर में नहीं जैसे शिव ग्रह विराजमान है तो शिव ग्रह के बगल में नीचे की तरफ कहीं गुरुदेव विराजमान है या अलग गुरुदेव की कहीं आचार्यों की गादी है परंतु आचार्यों की गादी पर यदि वे जीव कोटि में हैं तो उनमें जो तुलसी है वो मस्तक के ऊपर समर्पित होगी चरणों में तो समर्पित नहीं होगी गुरुदेव का यह चित्र है उस चित्र के ऊपर चंदन जरा सा चिपका करके और फिर माथे के ऊपर जैसे उनको तुलसी समर्पित होगा चरणों में तुलसी समर्पित करने की रीति नहीं आचार्यों की जो शिव ग्रह स्वरूप है वहां पर भी प्रसादी तुलसी मस्तक के ऊपर समर्पित की जाएगी चरणों में तुलसी समर्पित नहीं की जाएगी श्री राधा इनके चरणों में तुलसी समर्पित की भी जा सकती है नहीं भी की जा सकती है उसकी जरूरत नहीं श्री कृष्ण प्रसादी वस्तु श्री राधा को भी समर्पित की जा सकती है अमनिया भी समर्पित की जा सकती है दोनों एक स्वरूप दोनों एक स्वरूप पर श्रीमंत महाप्रभु उनको मस्तक के ऊपर तुलसी और साथ के साथ में श्री महाप्रभु का जो पूजन होगा वो महाप्रभु का पूजन गोपाल मंत्र से ही होगा उसमें कोई अंतर नहीं गोपाल मंत्र से महाप्रभु के मंत्र से भी किया जा सकता है काम बीज लगा करके गौरांग शब्द जो है उसमें चतुर्थी लगा करके भी उसके द्वारा भी पूजन किया जा सकता है महाप्रभु का और कभी कृष्ण मंत्र के द्वारा भी अर्घ्यन समर्पयामी पाद्यम समर्पयामी इत्यादिपचार करना है तो कृष्ण मंत्र जो गोपाल मंत्र है उन गोपाल मंत्र के द्वारा भी पूजन आराम से किया जा सकता है उसमें भी कोई बात नहीं है ये शिक्षा गुरु के पास में बैठकर के शिक्षा गुरु इन सब चीजों का उपदेश प्रदान करते हैं सालग्राम लक्षण सालग्राम का लक्षण ये किया श्री शिव स्वरूप यदि कहीं विराजमान है यदि उनमें विष्णु का स्वरूप विराजमान है तो शिव निर्माल्य लिया जाएगा अन्यथा शिव निर्माल्य ग्रहण नहीं करेंगे शिव निर्माल्य का त्याग है जो विश्व स्वरूप होकर के विशेष रूप से जहां चंडक विराजमान है अर्थात जलहरी के बीच में समझिए जलहरी के बीच में है, कहीं कहीं है जहां जलहरी के बीच में नहीं है कहीं कहीं है जहां पर के नादिया भी नहीं है जैसे नासिक में वहां पर शिव मंदिर है परंतु तो नादिया नहीं है केवल एक मात्र तो मंदिर है जिसने कहीं बाहर पता हाँ तमेश हाँ तो त्रमेश तो है तो तो तो तो तो तो तो परंतु यहाँ जो, जो है जो है हाँ हाँ हाँ वहां पे नहीं वहां पे नहीं है तो कई जगह कई जगह नहीं भी है ऐसा भी है तो परंतु शिव मंदिर जो है वो शिव मंदिर में आ, शिव प्रसाद भागवत प्रसाद से ही शिव जी का पूजन गणेश जी इत्यादि जितने भी देवता हैं गृहस्थी जैसे अः लोक परंपरा में उनका पूजन कर रहा है ठीक है आ, तो वहां पर भी प्रसाद जो है उनके द्वारा पूजन तो देव पितर इन सब का पूजन भगवत प्रसाद के द्वारा उनका पूजन होगा तो मंदिर में यदि ठाकुर जी हैं कोई देवता है और गुरुदेव भी हैं हाँ तो भोग पहले ठाकुर जी को लगाएंगे बाद में देवता बिल्कुल ये देव हाँ हाँ यस ये ये ऐसे ऐसे ही है ऐसे ही है ऐसे ही है। तो सालग्राम लक्षण अब कृष्ण क्षेत्र यात्रा श्री तीर्थ यात्रा जो है वो तीर्थ यात्रा और ब्रजमंडल की गौरमंडल इनकी भी यात्रा कहीं करनी चाहिए कृष्ण क्षेत्र जो है उनकी यात्रा कृष्ण मूर्ति इनका दर्शन नाम की मेहमा नाम अपराध अब नाम अपराध की जो बात है वो नाम अपराध दस जो नाम अपराध है वो दस नाम अपराध प्रधान इनमें दो नाम सबसे ज्यादा भयंकर हैं उनसे बचना चाहिए गुरु की अवज्ञापूर्वक नाम ये सबसे बड़ा गुरु अवज्ञा यह सबसे बड़ा नाम है और नाम के बल पर पाप का संचय इन दो को तो विशेष रूप से संभालना चाहिए यदि ये दो हो गए तो नाम कृपा नहीं करेंगे गुरुजी की अवज्ञा कर दी अरे गुरुजी जी तो नाम बताए नाम अपने आप कर लेंगे तो फिर नाम कृपा नहीं करेंगे और दूसरा नाम के बल पर पाप बुद्धि इन दो अपराधों को विशेष रूप से यदि आएंगे तो फिर नाम जिह्वा के ऊपर श्री कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर उदित नहीं होंगे इसे गुरु की आज्ञा गुरु की आप, आ, शुद्धा सहित नाम को ग्रहण करें अब नाम में कहीं अर्थबाद कल्पना शिव विष्णु इनमें भी कहीं भेद कल्पना शास्त्र का कहीं उल्लंघन इत्यादि जो नामापराध हैं इन नामापराधों को धीरे धीरे कम करे ये मध्यम नाम अपराध हैं इनसे भी बचने का प्रयास करे परंतु तो वे जो दो हैं नाम में अर्थवाद मुख्य जो हैं वो गुरु अवज्ञा पूर्वक नाम को ग्रहण करना गुरु जी का आश्रय ग्रहण नहीं किया हम नाम कर रहे हैं तो एक तो वो उससे ज्यादा बचे नहीं तो नाम कृपा करके प्रेम प्रदान नहीं करेंगे और नाम के बल पर पाप करना क्या ये पाप कर लो एक बार राम राम कह रहे पाप दूर हो जाएंगे तो इन से तो बहुत बचना चाहिए नाम जो चिंतामणि कृष्ण प्रेम रूपी महाफल को प्रदान करने वाले हैं उन नाम के बल पर यदि कोई पाप का संचय करे तो इससे बढ़ करके कोई दूसरा अपराध नहीं होगा से उससे बचने का प्रयास करें ये दो दो वस्तु अब जितने भी अन्य वैष्णव अपराध सेवापराधाम अपराध हैं ये सब अंत में परिणत हो जाते हैं नामा अपराध में सब कन्वर्ट हो जाएंगे नामा अपराध इसलिए एक नाम का आश्रय ग्रहण करने पर यदि वैष्णव अपराध हुआ और गुरु अपराध हुआ वैष्णव अपराध हुआ और गुरु जी इतने ज्यादा नाराज हैं कि वे कह रहे हैं खबरदार मुझे अपना दिखाना। गुरु जी ने कह दिया अब क्या करें तो तो कहीं के नहीं रहे ऐसी स्थिति में नाम भगवान से ही प्रार्थना करें कि हम पे अपराध बन गया हैुरु जी मेरे प्रति अनुकूल हो ऐसी प्रार्थना करे तो ऐसी प्रार्थना करेगा तो फिर उस साधक की वो स्थिति जो है वो स्थिति श्री गुरुदेव जी का मन नाम बदल देंगे नाम भगवान गुरुदेव का मन बदल देंगे नाम को सदा ये समझे कि ठाकुर के जैसे मत्स्यपूर्ण वराह आदि अवतार हैं ऐसे नाम भी उनका एक अवतार है ना ये ये बस, ये ये बस बहुत बढ़िया तरीका है कि नाम को एक अवतार समझ तो जैसे मसकुन वर्वा भगवान के ही अवतार हैं ऐसे ठाकुर ने ध्वनि रूप में एक अवतार धारण किया है वो उनका नाम तो नाम नामी में अवैध की प्राप्ति साधक को हो जाएगी तो उसे विचार करते हुए साधक विराजमान नाम नामी में अवैध इनको धारण करके साधक विराजमान हो अब नाम अपराध दूर है भर्जन नाम अपराध को दूर से ही त्याग करें विशेष रूप से नाम के बल पर पाप नाम जो है गुरु अवज्ञापूर्वक नाम को स्वीकार करना और नाम को एक सामान्य सत्कर्म समझ लेना कि जैसे तीर्थ यात्रा स्नान तीर्थ में स्नान हो रहा है दान हो रहा है ऐसे ठाकुर का नाम भी ले रहे ऐसा नहीं नाम साक्षात कृष्ण है ऐसा मन में विचार करें इस बात को विशेष रूप से ध्यान करें अब वैष्णव लक्षण वैष्णव लक्षण इसमें वो वैष्णव कौन बोले आनुकुल कृष्णानुशीलन कर रहा है ये वैष्णव का मुख्य लक्षण जो कृष्ण का स्मरण कर रहा है उसका अब वैष्णव की फिर चार कैटेगरीज हैं कृष्ण शीघ्र तम मनसाद्री तो एक कैटेगरी जो कृष्ण नाम ले रहा है उसका मन से आदर करेंगे यदि वो संप्रदाय भुक्त परंपरा में वैष्णव परंपरा में है दीक्षास्त्र चेत तो उसको प्रणाम किया जाएगा ये दूसरी कैटेगरी कि ये संप्रदाय भक्त है और संप्रदाय में दीक्षित है तो उसको विशेष रूप से प्रणाम किया जाएगा और यदि संप्रदाय में भुक्त होने के बाद में अपने घर में सेवा भी कर रहा है और अपने संप्रदाय के अपनी उपासना के अनुसार वह कहीं आचरण कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति की सेवा भी की जाएगी कायिक बाचिक दैहिक माने तनुजा भितुजा और मानसी तीनों प्रकार की उससे उसकी सेवा भी की जाएगी ंतु तो सत्संग जो है वह उसी का किया जाएगा जो अपनी संप्रदाय में भुक्त हो और भजन के तत्व को जानने वाला अन्य ससंग। ससंग हो अन्यथा सत्संग सत्संग करने में हमें तीनों चीज आ गई मन से भी आदर शरीर से भी प्राण धन इत्यादि के द्वारा भी उसकी सेवा और साथ के साथ में सत्संग शरण कीर्तन प्रश्नोत्तर ये भी उसके द्वारा उसके साथ में किए जाएंगे तो ये कम कर्म एक एक करके भरते जाएंगे और जो भजन विज्ञ है किसी दूसरे की निंदा करता नहीं है और अपने भजन के तत्व को अच्छी तरह से जानने वाला है ऐसे व्यक्ति के साथ में सत्संग करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया जाएगा तो जिसके पास में जिसकी जुवा के ऊपर कृष्ण नाम है दीक्षित है नहीं है तो उसको केवल मन से आदर यदि दीक्षित है संप्रदाय भुक्त हम किसी संप्रदाय के हैं वो किसी संप्रदाय का है परंतु तो अपने संप्रदाय में भुक्त है तो ऐसे व्यक्ति को मन से भी आदत प्रणाम दो चीज आ गई मन से भी आदत और प्रणाम यदि वो अपने संप्रदाय के अनुसार अपने स्वरूप की सेवा कर रहा है तो एक चीज और जुट जाएगी कि उसकी सहायता करनी है और उसकी सेवा में यदि हमारा कहीं कोई कंट्रीब्यूशन चल रहा है तो वो भी हम करते हुए विराजमान हैं कहीं भाई दूध की सेवा करनी है थोड़ी से फल फूल की सेवा करनी है चलो हमारी तरफ से माला आ जाएगी कहीं जिस चीज की उसको जरूरत है जा रहे गर्मी सर्दी इनमें कपड़े इत्यादि की चलो वो आ जाएंगे तो ये सबसेवा ठाकुर की सेवा में हमारा भी कुछ योगदान लग जाए जो साध्य साधन तत्व है उसका यदि विचार करना है तो साध्य साधन तत्व का विचार किया जाएगा जहां अपनी संप्रदाय का में भुक्तो अपनी उपासना को पुष्ट करने वाला हो और किसी दूसरे की निंदा करने में उसकी पूर्ति नहीं हो ससे भजन विज्ञम अन्य मन्य अनन्यम और अन निंदा एक तो अनन्य हो और दूसरी अन्य निंदा से शून्य हो ऐसे व्यक्ति को अविपसित संग लिया उसका संग करते हुए सत्संग प्राप्त करते हुए भी विराजमान होना पड़ेगा तो यह हो गया वैष्णव लक्षण वैष्णव लक्षण का मुख्य वैष्णव लक्षण है कि श्री कृष्ण को सुख मिले ये विचार करते हुए चेष्टा करना और भाव रखना आनकुलेन कृष्णानुशीलन अनुशीलन के दो अर्थ चेष्टा और भाव चेष्टा तीन प्रकार की कायिक वाचिक मानसिक तीन प्रकार की चेष्टा शरीर से मंदिर में पहुंचा दे रहे हैं वाणी से कृष्ण नाम दे रहे हैं और मानसी से ठाकुर की मन के द्वारा भी ठाकुर की सेवा कर रहे हैं और एक मन के द्वारा भी शरीर से नहीं कर करें तो मानसी सेवा कर रहे हैं कि मन से ही की मंदिर झाड़ू दे रहे हैं पोछा दे रहे हैं ये मानसी सेवा हो गई और दूसरा जो आनुकुलन कृष्ण अनुशीलन है अनुशीलन है दूसरा अर्थ हुआ भाव अर्थात ठाकुर के साथ में कोई ना कोई भाव जोड़ करके मैं किशोरी जी की दासी हूं किशोरी जी की दासी होने के कारण श्याम सुंदर किशोरी जी के प्यारे हैं मेरी स्वामी के प्यारे हैं इसलिए श्याम सुंदर दुगने प्यारे हो गए मदीशान आ सत्यम मेरा संबंध है राधा रानी से राधारानी के प्यारे हैं श्याम सुंदर इसलिए वे दुगने प्यारे हो गए इस बात को धारण करते हुए साधक विराजमान तो हो तो वैष्णव लक्षण हो गया फिर सेवा अपराध खंडन सेवा अपराध अब अपराध खंडन कैसे होगा इसकी बात है यदि वैष्णव अपराध बना है तो वैष्णव के चरणों में प्रणाम करो यदि शास्त्र का अपराध बना है वेद शास्त्र की कभी निंदा बन गई तो वेद भगवान को प्रणाम करो जिसकी निंदा को शिवजी की निंदा बनी शिवजी को प्रणाम करो तो नामा अपराध में शिवनिंदा यह भी एक नाम अपराध है किसी दूसरे देवता की निंदा हो गई तो उस देवता को भी प्रणाम कर लेंगे तो अपराध निवृत्त करने का एक तरीका है जहां अपराध बना है वैष्णव गुरु देवता वेद शास्त्र धाम वहां पर प्रणाम कर लें तो प्रणाम करने से अपराध निवृत्त हो जाएगा ये सारी वस्तुएं अंत में जाकर के परिणत हो जाएंगी कहा नाम में नामापराध को दूर करने का उपाय है नाम का ही सेवन नाम का सेवन करते हुए विराजमान ये सामान्य नियम हो गया तो नाम का सेवन करते हुए साधक विराजमान हो ये नाम अपराध को दूर करने का उपाय हो गया तो अब वैष्णव अपराध की नृत्य होने का मतलब है कि वैष्णव को मना लो अब कई जगह इस बात का विचार किया गया कि वैष्णव का न जाने कब अनजाने में अपराध बन गया उसके लिए क्या करें बोले नाम नाम के द्वारा वैष्णव अपराध की निवृत्ति हो जाएगी हम पे तो अपराधी अपराध बनेंगे <laughs> उससे तो बच नहीं सकते हैं परंतु तो नाम का आश्रय करने से फिर उस अपराध की निवृत्ति हो जाएगी गुरु जी के पास में यदि जाने का वैष्णव के पास में जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो किसी से प्रार्थना करवा करके मैसेज भिजवा दे कि बड़ा दुखी हो रहा था मेरा मित्र आपका अपराध बन गया है उसने प्रार्थना की है आप उसको अपनाएं, किसी के द्वारा मैसेज भिजवा दे मैसेज भिजवाने पर गुरु जी का कहीं ध्यान परिवर्तित हो जाएगा उनका भाव परिवर्तित हो जाएगा यदि ऐसा भी नहीं होता है तब भी नहीं होता है तो फिर नाम भगवान से प्रार्थना करें हे नाम भगवान गुरु जी का मन बदले वैष्णव का मन बदले तो फिर ठाकुर जी के नाम भगवान उसके चित्त को बदल देंगे उस समय प्राय के रूप में यदि कहीं कोई दंड मिल रहा है जैसे शरीर का रोग आ रहा है तो उस रोग को मेरे अपराध का मैं दंड भोग रहा हूं ऐसा विचार करते हुए उस रोग इत्यादि से उस कष्ट से साधक को शांति धारण करनी चाहिए यदि कष्ट रोग पूर्वक भी अपराध की निवृत्ति नहीं हो रही है तो फिर प्रार्थना करनी चाहिए आगामी जन्म में जाकर के उन अपराधों की मृत्यु हो जाएगी तो ये सारे क्रम क्रम करके सारी बात स्वयं प्रार्थना करना किसी दूसरे के माध्यम से प्रार्थना करवाना नाम भगवान के माध्यम से तीसरा जो तरीका है वो नाम भगवान के माध्यम से प्रार्थना कराना फिर रोग इत्यादि को स्वीकार करते हुए अपराध की खंडन करने का विचार रखना और यदि महा महा अपराध है पुनः अपराध किए हैं तो फिर पर जीवन में भी कहीं उस अपराध की निवृत्ति हो जाएगी शास्त्र शास्त्र में में कहीं किया किया गया शास्त्र में किया गया तो ये सेवा अपराध खंडन सेवा अपराध ये दूर हो जाते हैं केवल प्रणाम करने से सेवा करेंगे तो सेवा में तो अपराध बनेंगे बनेंगे कभी बाए हाथ से ठाकुर जी को छू लेंगे कभी हाथ धोए कि नहीं धोए ध्यान रहा कि नहीं रहा है कभी ठाकुर जी हाथ से फिसल भी जाए <laughs> पंचामृत कर चीखने हो रहे हैं घी <laughs> से शहर से तो कहीं सालग्राम जी फिसल भी जाए गिरधारी फिसल भी जाए जा, ऐसा भी तो अपराध तो अपराध बनेंगे बनेंगे कभी धूप दिए बिना धूप आरती के बिना भोग रख दिया तो ठाकुर जी के जैसे कही शास्त्र की विधि में अनुपण किया गया धूप के, के द्वारा भोजन की इच्छा को जागृत करने का वो एक उपाय है और ठाकुर जी के भोग की इच्छा आई नहीं और ठाकुर जी को बिना धूप आरती के कर दिया या आसमन कराना भूल गए भोग उड़ने के बाद में तो इन सारे दोषों का अनेक अनेक दोष बने हैं कभी जल्दी जल्दी में ठाकुर जी को शयन कराया और हाना भूल गए गए गए था के के के दिन है और पास पास पास में गया। भूल गया, भूल गया। के पास में रख भूल भूल हमारे उस घर में आनंदीबाई का मंदिर था बड़ी अच्छी सिद्ध थी और श्री रास के स्वरूप प्रियालाल उनको गोदी में बैठाती बाल लाल लड़ाती उनको आनंदी जी बड़े बहुत बड़ी भाव वाली कभी कलकत्ता गई और यहां पुजारी जी से कह गई कि सेवा करना अब पूजारी ठाकुर जी, जी कोढ़ाना भूल गए जा रहे के दिन जानो उनको कैसे पता लग गया सब काम छोड़ छोड़ करके आ गई और बोले उधर लड़ रही है परसो परसों तू तूने ठाकुर जी को उठाया नहीं ठाकुर जी मेरी लाल नीचे कितनी ठंड पाती रही और मैं दौड़ करके आई हूं। वो कह रहा है हाँ आप सही करिए मैंने वो हालांकि भूल गया मैं <laughs> इतनी इतनी इतनी भाव दी तो दस्कर की इतनी भावना शिव ग्रह साक्षात भगवत स्वरूप है वे मूर्ति नहीं है वे साक्षात भगवत स्वरूप है ऐसा विचार करते हुए और अपराध बन जाए तो अपराध की निवृत्ति वो यही है कि प्रणाम करना ये प्रणाम ही अपराध की निवृत्ति है उसको धारण करते हुए विराजमान तो सेवापराध खंडन सेवा के अपराध जो है उनका खंडन ये कहीं रस की एक रीति रही कि ठाकुर जी को यदि कहीं ज्यादा श्रम हुआ है तो फिर विशेष रूप से श्रम भोग ठाकुर जी के आधोगाया जाए ये रस की कहीं रीति है मैं ठाकुर जी को हलवा करके ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा ठाकुर <laughs> जी को श्रम श्रम हुआ है आज ज्यादा देर जगे है ठाकुर जी <laughs> तो फिर श्रम भोग जो है वो श्रम भोग ठाकुर जी के लगाया जाए दबरा का जो भोग है दबरा में कहीं और लगाया जाए तो ये रस की रीति जो है वो रस की रीति ये भाव धारण करते हुए तो सेवा अपराध खंडन ये सेवा के अपराध जो हैं वो भी खंडन ठाकुर जी कभी जी गिर हाथ से छूट गए तो दूध में हल्दी ढाल के बोग लेगा दूध में हल्दी ढाल के ठाकुर जी को भोग लगा ठाकुर <laughs> जी को <laughs> चोट लग गई <laughs> तो ये ये जो भाव है ये इस भाव को कहीं धारण कर धार करके विराजमा तो ये सेवा अपराध खंडन भोग के द्वारा सेवा अपराध उनका खंडन करते हुए भोग इत्यादि के द्वारा और प्रणाम प्रणाम करने से भी कितने कृपालु हैं प्रणाम करने से फिर सब सेवा अपराध दूर हो जाते सेवा अपराधों की निवृत्ति का एकमात्र स्वरूप प्रणाम करना है अंत दंडवत के मारे हमारे पास में और कछु भेंट आपके पास में है नहीं और जितनी भी भेंट है सब तुच्छ है बस दंडौत ही बड़ी भेंट है और भेंट सब भेंट नहीं और बड़ी भेंट दंडौत <laughs> ये ब्रज की कहावत और जितनी भी भेंट है बेतो सार तुच्छ भेंट नहीं है <laughs> और बड़ी भेंट जो है ये डंडोत है डंडोत के अलावा और कोई दूसरी वस्तु तो नहीं फिर शंख जल गंध पुष्प धूप आदि लक्षण इन सब के भी अलग अलग लक्षण किए गए शास्त्र में जो वर्णन किया गया अमुक पुष्प चढ़ेंगे अमुक पुष्प नहीं चढ़ेंगे परंतु तो ब्रिज में ये देखा गया कि वहां पर अः वृंदावन के सभी पुष्पों को ठाकुर जी कई लीला में तो ग्रहण करते हैं। अब कंदर पुष्प का निषेध किया गया वृष्ण स्वरूप में पर वृंदावन में खूब कंदर पुष्प से ठाकुर जी की सजावट <laughs> तो वृंदावन के पुष्प ग्रहण कर ले बड़े कहते हैं गुरजन गुरुदेव कहते नहीं वृंदावन के सब पुष्प ग्रहण और प्रमाण देते कि आर्क करते नमस्ते ब्रह्मा जी जो है वो कह रहे हैं आर्कम मरहन नमस्ते आर्क माने अकौ का जो पुष्प है उसको भी ये खेल में इनको होश नहीं है उसको भी जो शिव जी को चढ़ाया जाए वो उसको भी श्रृंगार में कभी धारण कर ले खुद भी खुद भी पहन ले तो ये बालक है भैया, ये तो सबसे परे है और खेल में इनको होस नहीं है कौन सा पुष्प लिया जाए कि केतकी के, के पुष्प से शिवजी का पूजन नहीं होगा और कंदेड़ से विष्णु का पूजन नहीं होगा ये धर्मशास्त्र जो है वो धर्मशास्त्र की अपनी विधि है परंतु लीलाम वृंदावन के अधिकांश पुष्प ठाकुर ग्रहण करें और, और उसने ग केसर इत्यादि जो है उनको आनंदपूरक ग्रहण करें नाग नागपुन्ना केशर ये तीनों एक ही हैं एक ही प्रकार के हैं परंतु उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है नाग नागपुन्ना केशर इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है इनको ग्रहण करते हुए सात्विक विराजमान तो ये हुआ शंख जल गंध पुष्प इनको ग्रहण करना इनमें दक्षिणावृत जो शंख हैं उनकी विशेष मेहमा कहीं पूजन में उनका पूजा में दो शंख नहीं रखे जाएंगे एक शंख रखा जाएगा दो शंख का निषेध है सालग्राम स्थापना में सम संख्या में सालग्राम रखे जाएंगे विषम संख्या में सालग्राम नहीं रखे जाएंगे तो सम संख्या में सालग्राम रखने चाहिए कृष्ण प्रसाद भोजन श्री कृष्ण के प्रसाद का ही भोजन करे अनवेदित त्याग अनुदुवेद, तो जो वस्तु हैं उनका त्याग करे अनवेदित जो एकादशी वृत्त में भगवत प्रसाद को हम ग्रहण करें ये तर्क चलेगा नहीं क्योंकि वैष्णव तो, तो अनुवेदित वस्तु को ग्रहण करते ही नहीं है इसलिए शास्त्र की आज्ञा से एकादशी के दिन भले भगवत निवेदित अन्य है उसका भी त्याग किया जाएगा उसको भी ग्रहण नहीं किया जाएगा क्योंकि अनिवेदित वस्तु का त्याग ये तो वैष्णवों का स्वभाव ही है ठाकुर को भोग लगाए बिना भी कभी लेंगे ही नहीं इसलिए निवेदित होने के बहाने यदि अंग ग्रहण किया जाए तो ये ग्राह्य नहीं है क्योंकि एक एकादशी में भगवत आज्ञा से ही अन्न उसका त्याग त्याग किया गया है वैष्णव निंदा निवर्जन वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए यह भी शास्त्र के लिए बताया गया अब साधु लक्षण साधु के जो लक्षण हैं वो निरूपण कर रहे हैं साधु किसका बोल भगवत चरणार्विंद में साधु और संत इन दो में थोड़ा अंतर है साधु किसको कहेंगे बोल जिसने भगवत चरणार्विंद में आत्मसमर्पण तो कर दिया है परंतु तो आत्मसमर्पण करने के कारण अपने पुराने संस्कारों से अभी मुक्त नहीं हो पाया ऐसे व्यक्ति को साधु ही कहा जाए ऐसे व्यक्ति को साधु कहा जाए और उसका गीता में एक लक्षण वर्णन किया कि अपिचेत शुद्ध भजिते भजते माम अन्य भाक साधु एवं मंतव्य सम्यक व्यवहित ही सधु सा। का वर्णन किया तो संत का मतलब है संत माने जुड़ा हुआ संद्ध हो करके ठाकुर से जुड़ा हुआ जो मेरा है उस व्यक्ति का नाम है साधु तो साधु बाद में संत बन जाएगा संत बाद में भक्त बन जाएगा भजन करते हुए अनुकुल कृष्ण शीलन करते हुए वो विराजमान हो जाएगा और फिर अन्य जो वस्तु हैं वो उसकी दूर हो जाएंगी तो साधु साधु लक्ष्य सबका साधु लक्षण वही है कि बाद में फिर ये बहुत ज़्यादा ये तो बहुत सूक्ष्मता से विचार करने पर ये बात आई सामान्यतः साधु संत वैष्णव ये सब एक ही माने जाएंगे सबके लिए सब शब्द वस्तुओं का सब शब्दों का प्रयोग हो जाएगा परंतु तो साधु में विशेष रूप से है कि भक्ति तो ठाकुर में कर रहा है परंतु तो अभी पूर्व संस्कार उनसे मुक्त नहीं हुआ है तो उसको साधु ही माना जाएगा और उसकी भी निंदा नहीं की जाएगी उसके कहीं दोषों को देखें तो उसकी भी निंदा नहीं की जाएगी उसका भी आदर देते हुए कहीं बिरामान हुआ जाएगा बोलो वृंदावन चलो साधु साधु लक्षण साधु संग साधु सेवन असत्ंग त्याग श्री भागवत श्रवण भागवत श्रवण ये करे अब विशेष विशेष अवसर जो है वो विशेष विशेष अवसर उनको भी करते हुए विराजमान हो इनका भी तुम लक्षण निरूपण करोगे तो तुम इन सब वस्तुओं का भी लक्षण निरूपण करोगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय ऐसी सारी वस्तुओं का ये महाप्रभु ने इनको आदेश प्रदान किया है गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय लाई गौर हरि गोर जय जय यस एंड एंड द डिफरेंस इन हवेली सेवा श्रावेश हाँ Uh, actually there is no difference uh uh, uh as haveeli seva he always think that uh, shri krishna is in the fort of shri nand baba in the palace of shri nand baba so where the worship is uh, performed thinking it that uh, shri uh, krishna is in nand bhavan and the worship is being done in the domestic mood then it will be called haveli seva and if uh, uh this is considered that shri krishna is a dev and as a dev devata we are worshiping shri krishna and with opulences and with uh, his glories Uh, extraordinary globes and uh, apparences. Uh, if the worship is being done, then it will be called uh, the mandir seva. So that is the difference. So one is uh, directly related to raganuga bhakti, and other is related to by uh, by di bhakti. So that is different. So that is it. Uh, <coughs> yes. das white Harida, um, haridas chote haridas tikonita churai sai yes yes that that is a uh, other thing actually shri mahaprabhu never left uh, chote haridas uh, but by uh, the example of chote haridas shri mahaprabhu want to view out all of us that we should not be very much involved in the passionate activities so shimha prabhu has left her and everybody says and everybody um uh, uh, uh, uh prayed to shimha prabhu that uh, you accept him even then shimha prabhu said that if you will emphasize me to accept shehas then i will not remain uh, stay here and i will go and at last uh, shimha prabhu did not accept it she chote hardas so shri hardas went there but everyone heard that shri hardas is singing krishna katha reciting shri krishna katha and shri mahaprabhu is listening it and the sound of hardas was always there with mahaprabhu so actually shri mahaprabhu was not left and uh, in this way she Uh, Haridas has uh, established this example that uh, if Sri Gurudev is very much uh, angry, then a person should think that as Sri Gurudev is not accepting me, so then what is the use of my life? So that in that bhakul uh, um, tai, uh, in that uh, uh, in easiness, Sri Haridas left his. Uh, Uh, uh life and in in uh, uh prayag he went to the prayag and in ganga but shri haridas was always there but why should not do this that is not the uh, actually imitative example this imitation should not be done uh, of uh, shri haridas a person should always uh, uh, chant shri har naam And, uh having the idea of a repentance one should always uh, chanshi harat haranan uh, rather than giving his life and being uh, uh, doing suicide that is not uh, uh, suggested by this so that's but matru always uh, uh, only it is to inform and it is to uh, guide we persons महाप्रभु टू मेक डिस नहीं वो तलक भी लगाते हैं जल्दी जल्दी में नहीं लगाते हैं कभी, कभी कभी ऐसे हाँ नहीं वो काली लाइन तो लगाते हैं क्यों श्रीरंगम से आए थे और वहां पर जो श्री है वो श्री काले रंग की भी और लाल रंग की भी दोनों भी श्री श्री राम संप्रदाय में कहीं रही और उसको उन्होंने कहीं मेंटेन किया जैसे हमारी अपनी परंपरा में ही पहले भाल वाला ही तिलक था परंतु तो कभी ठाकुर जी की सेवा में जल्दी जल्दी में कोई महापुरुष बड़े गुर्जर वो जल्दी जल्द में तिलक लगाए और ठाकुर जी की सेवा की जल्दी में आधा तिलक लगा चले गए तो ठाकुर जी हास रहे थे गोकुलनाथ जी की चरित्र में भी यही आता है गोकुलनाथ जी की वार्ता में भी कि गोकुलनाथ जी ने केवल दो डंडा खींच लिए और नीचे का आसन नहीं लगा। वो, वो, आसन नहीं लगाया तो श्री गोकुलनाथ जी हंस रहे हैं नहीं ठाकुर जी हंस रहे हैं तो गोकुलनाथ जी ने पूछा लालन हंस के लोग तुम्हारी शक्ल देख के हंस रहे हैं बोले क्यों ऐसी क्या है वो देख क्या। सो जो कहीं देखा तो देखा मैंने अरे आधा तिलक लग लगाया है नीचे का सिंघासन नहीं लगाया है तो जो बोला अरे गलती हो गई अभी आता हूं पूरा तिलक करके सो जो जाने लगे तो नहीं, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है यही सही है <laughs> तो तब से उनके यहां पर मैंने बल्लभपुर पुष्ट मार्ग में श्री गोकुलनाथ जी का जो तिलक है उसमें केवल दो डंडे बस जल्दी जल्दी दो डंडे लिए लगा दिए और जल्दी श्री रामानी रामानंदी संप्रदाय में क्योंकि अनि में थे और अनि में यदि द्वादश तिलक लगाने के लिए बैठेंगे और शंख चक्र लगाने के लिए बैठेंगे बहुत देर लगेगी इसलिए अः रामा, रामान रामानंदी संप्रदाय में केवल गोपीचंदन लिया और गोपीचंदन की एक लगा लिया हो गया तिलक बा <laughs> बैठ के भोजन नहीं करेंगे क्योंकि अन्य सैनिक है, है मैं जाने कब आदेश हो जाए चलो भागो, तो उड़ू बैठेंगे तो उठने में देर नहीं लगे इसलिए उकड़ू बैठकर के फिर प्रसाद सेवा करने की पद्धति तो ये ठाकुर की इच्छा से कई बार हो गया कहीं नूपुर मुद्रा जो है नूपुर मुद्रा आ गई कहीं तिलक पहले सब तिलक तो महाप्रभु के एक ही थे वही तुलसी पत्र तिलक तो थे या पीपल पीपल पत्र पत्र पत्र पत्र आकार आकार आकार आकार के तो पी के के के के के के के जो कहीं कहीं तुलसी तुलसी तीर के आकार के, के, के, आकार के तो ये पर तो तो तो थे परंतु तो उनमें कहीं ज्यादा मोटा तिलक तो कहीं बिल्कुल सीधा तिलक तो कहीं एकदम पतला तिलक तो कहीं आदमी नाक तक तो ही ये तो की आज्ञा से वो आगे तो ये ये अंतर हो गया उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है ठाकुर की लीला ये कहीं कोई प्रसंग उत्पन्न हुए और उसके अनुसार वो लीला कहीं प्रकट होगी गई कई संघ कहते हैं कि हमारा अपराध बन कोई हो गया अपराध से अपराध हो सकता है किसी को ज्या। नहीं और उस अपराध को दंड के रूप में स्वीकार करें ऐसा श्री हरिदास में, में, में चिंतन तो, दिर तो इसमें विस्तार में ये है की कहीं जैसे रोग हो जाए ही. तो वो रोग को कहीं अपराध के रूप में रोग को वो अपने प्रारब्ध के रूप में नहीं माने बल्कि मुझे एक दंड अपने अपराध को दूर करने का एक माध्यम मिला इस रूप में उसको स्वीकार तो उस कहीं रोग आया तो रोग को व्याकुल न होकर के ये ठीक है मुझे अपराध मिला है अपराध का जन्म मिला इस तरह से उसको स्वीकार तो ये ये करने से अपराध जल्दी नृत्य तो हो जाएगा और दीनता बढ़ेगी व्यापुलता बढ़ेगी व्यापुलता बढ़ने पर गुरुदेव के हृदय में कहीं मन परिवर्तन हो जाए का नहीं किसी वैष्णव हाँ का, पानी का... पानी हाँ जिसका, जिसका भी नहीं मानसिक अपराध से भी, तो हाँ भी प्रभाव पड़ता है क्या हाँ मानसिक अपराध से कही मन तो खराब होता ही प्रभाव तो पड़े नहीं पड़ता प्रभाव तो पड़ेगा नहीं मानसिक अपराध तो अपराध है यद्यपि कलयुग में मानसिक पाप करने पर दंड नहीं मिलता है बुद्धि बुद्धि खराब होती है तो खराब होगी दिखाते यद्यपि नाम उसमें ये कहा कि अपराध जो प्रारब्ध है उन की निवृत्ति नाम के द्वारा हो सकती है परंतु नाम अधिकांश अपराध की निवृत्ति करके प्रार्ध की निवृत्ति करके प्रार्थ का आभास बनाएगी हाँ, नाम के द्वारा हाँ तर्था नाम तर्था के द्वारा अपराध संचित क्रिया मार्क आप दूर हो जाएंगे परंतु प्रारब्ध कर्म भी दूर हो जाएंगे परंतु प्रार्थ कर्मो का आभास बना रहेगा तो प्रार्ध ही दूर हो गए तो शरीर गिर जाना चाहिए तुरंत मृत्यु हो जानी चाहिए तो मिला से, तो शरीर से तुरंत मृत्यु हो जानी चाहिए परंतु तो नाम लेने पर दीक्षा होने पर भी मृत्यु नहीं होती है व्यक्ति अजामिल भी जीवित रहे इसका मतलब है कि प्रार्थ का आभास कहीं बना रहा और प्रार्थ का आभास इसलिए बनाए रखा कि एक तो दीनता प्रकट हो साधक के हृदय में जो पश्चाताप की जो बात है वो पश्चाताप की रिपेंटेंस उसकी बात कहीं उसके हृदय में बनी रहे साथ ही साथ में वो आगे भजन भी कर सके भजन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए शरीर बनाए रखना बहुत जरूरी है इसलिए प्रार्थ पूरी तरह से नष्ट नहीं करते हैं प्रार्थ तो का आभास बनना तो कल कालि प्रश्न में आपने कहा था दीक्षा करिए चिन्हय शरीर चिन्हय हो जाते हैं कल दिमाग तो कृपा करने लगे इसलिए मुझे प्रारंभ भोगना पड़ रहा है हम लोगों को ये विचार रखना चाहिए कि हम तो इतने अभम है कि नाम भगवान मेरे ऊपर क्यों कृपा करने लगे ये मुझे कहीं प्राप्त मिल रहा है तो ठीक है मु, मु, मिला। है पर उसको मैं ऐसा तो सारी नाम ना Sorry. Hey. Hey. Yeah. No, no. yeah.